महाभारत आदि पर्व अष्टादशोध्याय देवताओं और देवत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना शोतिवाच ततो भ्रंशी खराकारगिरीशिंगल मतवरम लताल सकुल नानाहगसंघुष्टम नानादृष्टि सकुलम कि सरोत एकणी योजना नाम समुृत अथो भूमि सहस्त्रे सूतावस्वे व प्रतीक्षित तमुधर तुम असक्ता वे सर्वे देंगण सदा विष्णुमाशनमे ब्रह्मेदम ब्रुव कहते हैं सौनज्ञी तद्दर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंद्राचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए वह पर्वत श्वेत मेघखंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से शोभित था सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था उस पर चारों ओर भाती के विहंगम कलरव कर रहे थे बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्याघ्र सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहाँ सर्वत्र भरे हुए थे उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण अप्सराएँ तथा देवता लोग निवास करते थे उसकी ऊंचाई ग्यारह थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही योजन में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके, तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले भवंताम बुद्धि पराम मंदरो धरने यत्न क्रियताम च हितायन आप दोनों इस विषय में कल्याण में उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यतन करें। तथे भार्गव अचोदयतम ऐ आत्मा फणिन्द्रम पद्मलोचन उग्र शिवाजी कहते हैं भृगनंदन देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु ऐसा ही हो तदनतर जिनका स्वरूप मन बुद्धि एवं प्रमाणों की पहुंच से परे है उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी तथ समा ब्रह्मणा परिचोदिता नारायण नाप्युक्त तस् कर्मणि वीरवान जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया तब अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर उस कार्य में लगे अथ पर्वतराज राजा तमनतो महाबलह उज्जहार बला ब्रह्मण सवनम सवनौक सम्रह्मण फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंद्राचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया ततस्ते न सुरा साधम समुद्रमुपत स्थिरे तमोचू अमृत्यामथिश्यामहे जलम अपा प्रतिरथोवाच माप्यंसो भवि तत सोढास्मी विपुल मरदम मंदर भ्रमणादि देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंद्राचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूँगा उचुस्म अकुपारे सुरा सराह अधिष्ठानम गिरे रवान भवित मरहती तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित से कहा भगवन आप इस मंदराचल के आधार बनिए तस्य इसे पीड़य तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंद्राचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी देवराज इंद्र ने उस पर्वत को बद्र द्वारा दबाए रखा मंथन मंदनम तथा नेत्रम च वा सुखी देवा मथितरध सुद्रम निर्म्समृता पुरा ब्रह्मस्तवा सुरदान एक उप्लिष्टा नागराज्यो महाशुरा विभुरा सहिता सर्व यत पुछं तत स्थिता ब्रह्मन इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं दैत्यों और दानवों ने मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जलनिधि समुद्र को मथना आरंभ किया उन महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़ खड़े थे अनंतो भगवान देव जतो नारायण तत सििप्य नागस् पुन पुनर्वाक्षिपत भगवान अनंतदेव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे वास्के रथ अनाग से सहसा क्षिप्यतः सुरैह सधो महासा जसो वातापेतुरसमुखात तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएँ तथा आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगी ते धूम संघा संभूता मेघ संघास विद्युत अभ्यवर संसणान श्रम संतापकर्षिता वे धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे पुष्पृष्ट सुरा सुरगणान सर्वान समंता समवा किरण उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी बहुवात्र महादातो महाबेघ रवोप उदेर्मान सुरा सुर देवताओं और असुरों द्वारा मंदरा चल से समुद्र का मंथन होते समय वहां महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा तत्र नाना जलचरा विनिष्टा महादृणाम विलियम संपा जगम्मवणा उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ो जलचर जंतु गए और खारे पानी के उस महासागर में हो गए। भूताने विविधा ने महीधर पाताल तलवासी मंद्रा चलने वरुणालय अर्थात समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संघार कर डाला पर्वताग्रहण महाद्रुमा जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े घर्ष जस्ताग्नि अर्च भे प्रज्वलन मुहू विद्यु रिव नीलाभ्रम आवर मंदरम गिरीम उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नील नीलमेघ को ढकले उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर दिया ददाह कुंजरास्त सिंहा निर्गता मिगता सोनि सर्वाणी सत्वाणी विविधान उस दावानल ने पर्वती गजराजों गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अन्यन्स्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे सर्वशः तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सब को जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया ततो नाना विधात्र शत्रु सागरांभसी महाद्रुमाणाम् नि बहुवी राम तदनंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भाँति भाति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू गिरने लगे तमृतम वीरिया रसा पय समृत सुराजमू कांचन सेवान् वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा सुवर्ण में मंद्रांचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चुने वाले रस से ही देवता लोग अमृत्व को प्राप्त होने लगे तत तमुद्र्य तजातम उदकम पय रसोत्तम विमिश्रम चतः क्षीराद्भू उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूर से घी बनने लगा तथो ब्रमासी देवरद अब्रुवन शांता स्म सुभृत ब्रह्मण नोद्यमृत बिना नारायण दिवस्ये दीवदान वा चिरारब्ध मृदम चापी सागर से मंथन तब देवता लोग वहाँ बैठे हुए वरदाय ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मण भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है ततो नारायणम देव ब्रह्मा वचनम अब्रवीण विधत्व सांबल बैष्णो भवान पराजनम यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही सर्वव्यापी परमात्मन इन्हें बल प्रदान कीजिए यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। है विष्णु सर्वे शाम सर्वे मंदर परिवर्तितम श्री विष्णु बोले जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सब को मैं बल दे रहा हूं सब लोग पूरी शक्ति लगाकर कर मंद्राचल को घुमावे और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। नारायण वचन कहते हैं सोनक जी भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जलराशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला तत शत सहस्रांसुमान सागरात प्रसन्नात्मा समुन्न सोम शीता उज्ज्वल फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेतवर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुआ श्रीरन मुत्पन्ना घृतात्णुरा पाण्डुरासिन सुरादेवी समुत्पन्ना दुर्ग पाण्डुरस्तता तद्नतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ इसके बाद सुरादेवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए कौस्तुस्तु मरण दिव्य संभवः घृतसंभव मरीचि विकचमा नारायण उरोगतः फिर अनंत किरणों से समुज्जल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई पारिजात त्रेव सु महामुन अज्ञा जव तो तरा ब्रह्मण सर्व काम फल प्रदौ श्री सुरा चोमजव युह तो आदित्य प्रथमाश्रिता ब्रह्मण महा मुनि वहाँ संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई फिर लक्ष्मी सुरा चंद्रमा तथा तो मन के समान भेगशाली उच्च सर्वा घोड़ा ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहां देवता रहते हैं उस लोक में चले गए धन्वंतरे तत्देव वपुषमादतिष्ठत श्वेतम कमंडलम विभ्रत अमृतमिष्ठती इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था एक दृष्ट्वा दृष्ठ दानवा अमृतार्थे अमृता थे महान्नादो ममेदता यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया वे सब कहने लगे यह मेरा है यह मेरा है श्वेत दंत चतुर्भेस्तो महाकायचतः ऐरावतो महानागो भगवद्रृता धृत तत्पश्चात श्वेतरंग के चार दाँतों से सुशोभित विशाल का महानाग ऐवत प्रकट हुआ जिसे वज्रधारे इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया अतिरमथना देव कालकूटस्तः पर जगदावृत सहसा साधुभ्वल तदनंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ वह धूम युक्त अग्नि की भांति एका एक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा त्रैलोक्यम मोहित यधमा घ्रा तनिषम प्राग्रा सल्लोक रक्षा ब्रह्मणो वचना शिव उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया दधार भगवान कंठे मंत्र तदा प्रभृति देवस्तू नील कंठ मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विस्पान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए ऐसी जनश्रुति है ए तत्तद्भुतम दृष्टवा निराशा दानवास्थिता अमृता थे चलक्ष महान्तम ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया तथो नारायणो माया मोहिनी समुपाशिता स्त्री कृत्वा कर संस उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया तत तदमृत तस्मूचेत श्रेय दानव या सर्वे तदगत मानसा समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया उनके चित्त में मूढ़ता छा गई अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया सातु नारायणी बाया धारियंट कमंडलुम आयत पंत्याच च प्रतिदान देवा अनपाय देवी न दैत्यास्ते चचुक्रशु भगवान नारायण की वह मूर्तिमती माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया दैत्यों को नहीं दिया इसलिए उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया आदि इति महाभारती आदिपर्वण आस्तिपर्वण अमृतमंथनेष्ट